शब्द गुणकम आकाश आकाश किम लक्षण कति विधंस आकाश में क्या लक्षण और वो कितने प्रकार के हैं शब्द गुणकम आकाश शब्दुण वाले का नाम आकाश या गुण शब्द हो गया है शब्दों गुरो यज्ञ कब प्रत्युआ माते हैं है। शब्दों गुरो यज्ञ शब्द गुण था। तो गुण शब्द के शब्द गुण हो पाएंगे कहेंगे शब्द को द्रव्य माना निम्न के लिए शब्द गुण अन्य अतः शब्द गुण गुणवत्तम शब्द गुणवत्त लक्ष्य सब गुणवार असंभव वारणा शुगुणय भव असंभव असंभव करने के लिए शब्द और गुण ये दोनों शब्दों देना आवश्यक हो गया शब्द द्रव्यवमसता अपकर आगे गुणफल न गुणवत्म लक्ष्य घटक दवा गुण ये शब्द लक्ष्य कुल करीर यदि गुणवत्त लक्षण युद्ध लक्ष्यों सभी मैं सामने है न तो इसलिए लक्षण नहीं बनता गुणवत्ता द्रवि का लक्षण तो हो सकता तो है आकाश का नहीं गुणवत्ता है आकाश से थोड़ी लक्षण बनेगा ये इसलिए असम्भव दोष में का शब्द गुण शब्द लक्षण के अंदर लक्ष्मी की कोई आवश्यकता नहीं रखा गंडवत्म दंड गुणवत्त का आग्रह दंड गुणवती ऐसे नहीं कहा नहीं चाहते वो आप आप जो कह रहे सब देगा, वाच्चितु, वाच्चितु दिया। तो शब्द का गुणवाचिक रूप से शब्द भी काम चलेगा गुण शब्द किया है कि दृष्टिकोण से दिया हुआ है जो तो लक्षण का एक अवय घटक स्वीकार करने का जगह नहीं है ऐसा कुछ लोगों ने समाधान दिया सम्यक्ता शब्द गुण उभ और आगे बढ़े पक्ष एकम विभु नित्यम जा वह एक आकर एक विभु विभूप और वह विभु का सर्वमूर्त द्रव्य योगी चता विभू का मतलब क्या है सर्वभूत द्रव्य योगी सकल मूल द्रव्योग को कहेंगे ऐसा रखन मैं उसने दूसरे शब्द ऐसा रख दिया और उसको नहीं जानते दर्द कैसे करोगे क्रियावस्थम क्रिया संयोग कर लेने वाले का कला विभूता क्रियावाण पदार्थ संसारे आकाश में ही रहकर क्रिया संपालन कर आ, तो रहे हैं अगर आकाश के साथ इनका संयोग अवश्यंश नित्य कांत्र कर चुके हैं दो बारा क्षेत्र है तो एक तो संख्या एकत्व संख्या विशिष्ट है अनेकत्व तो वाला यह नहीं है कल सब आया चारों में दीविका <laughs> का, दो नहीं है एक भी नहीं भी है, एक ही है एक गतिशेद्याल अति काूजद्र विशेष नाम का हुआ भूत का अनाग भविष्य का और वर्तमान है एक अतीत है यह वर्तमान है यह आने वो भविष्य है किस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है कुछ व्यवहार के कारण ही भूत ध्रव्य विशेष का नाम ही हो रहा सच्चई पर ऊपर निश्चित तो वह विवेक है तिहु है एक नकाश मुख्य कारण्यो ऋत्य है अतीत इत्यादी अचीत इत्यादि से वर्तमान भविष्य किस प्रकार से व्यवहार हो रहा है अथी भविष्य वर्तमान इत्याद्या अभी भविष्य वर्तमान्यवे असाधारण हेतु कारण असाधारण के कारण साधारण कारण कौन कौन होते साधन खुद काल भी साधन कर्म होता है सारे जगत का एक अति व्यवहार प्रति ऐसा होता है कालो देश प्राग भाव ईश्वर ज्ञान यत्ना प्रतिबंधता भावस्थित साधारणा साधारण कालो देश प्राग भाव काल देश क्षक्षाध्यान यहाँ यधकाभाव प्रतिबंधक और अदृष्ट रागवा प्रतिबंध का साधारण कारण है कालो देश्वर इच्छा ज्ञान यहाँ प्रतिबंध का भाव सात्या ईश्वर इच्छा ज्ञान विषय ईश्वर के बुध विशेष है है ना ईश्वर को विशेष नाम एक ले लो उसको तो तो घटेगा ना ये साधारण कारण हो गए और तो काल के अतीत प्रभाव हो रहा है, है। स्थिति में आपने क्या कहा काल का असाधारण तो कम दे दिया जब काल असानी में चला गया असम काल कोटी में चला गया एक साधारण कंड कौन होंगे तो बाकी सब देख रहे बाकी सब इसके प्रति साधारण रहेंगे इदम लक्षणम क्षण आकाशाता अतीत वर्तमान शब्दों का होगा ये जो शादा नब्दाव कारण होता है कर रहे काल चला गया था लेनाई असमवाई निमित्त भेद थे तीन प्रकार का कारण आएगा ना तो उसमें समवाई भी नहीं असमवा नहीं लेना का उसे में था अब काल जाएगा, सराकारिया तो होधन तो की असधारण नि न चो असम कारण से आवश्यक सच कालपिंड प्रयोग कार्यकृत बोधव्या तय कारण्यकता लेकिन कुछ तो के काम तो की तो आवश्यकता है बिना का कोई भी कार्य हो नहीं सकता अब बात तो सही आवश्यक और होता है संस्थिति में अवसमय कारण आवश्यकताल और पिंड सही होगा करोगा काल और पिंड जिसको आप अतीत काल वाला चाहे हो तो अतीत काल का जो व्यवहार जिसके साथ हो रहा है जिस पिंड कर होता है उस का सहयोग ही क्या होता है कुछ पिंड बोरे करके अति तत्व व्यवहार के प्रति है। असम शरीर है इस शरीर का बाल्यपन अतीत है तो ये जो बाल्य पिंड था बाल्य भाव का जो पिंड था उस पिंड का बाल्यकाल का जो संयोग है वही अतीत व्यवहार के प्रति असम कार जाए इस पास जा जा जा का युग है वह का शरीर की व्यवहार के प्रति ऐसा मिल जाएगा सिद्धि हड़ताल कर समय का हम आदरित कर लिया आप अनुमान कैसे करेंगे अच्छा कर दो समय कारण कहा कोई नये कांड वाला है क्या है नौ कोई भी कार्य है असमय कांड वाला होता नहीं असमय कांड कौन है काल खुशी हो जाएगा देव कात्र कौन बनेगा काल की सिद्धि यह अनुमान आदि के द्वारा सकते हैं के किम लक्षण दिशा का क्या लक्षण है और वो कितनी प्रकार की है? है ऊपर में हैतुत्व से लक्षण से घटे दुवार कंटताल नाचन व्यवहार हेतुत्व इतना ही लक्षण करो अति घटा है? करके करें। एक करोगे कार्य व्यवहार अयहार्यवहार काम कौन है कहते का होता है। तो है है और यदि चाण्ड रूपये व्यवहार लोगे तो चाण्ड रूपये व्यवहार लोग कंटा व्यवहार चाणी के तो प्रति घटका इसे जब तो उच्चारण हुआ ढूंढोगे तो नहीं लेना और दूसरा एक सहयोग का जो वैसे भी अतिव्याप्ति नहीं होगा विभुत्त को विशेषण में जोड़ दो विभुपी कह दो अपने घटा या सहयोग वगैरह कह क्या होता है घट गया सब तो, तो है, नहीं। नहीं है वो आते उस अच्छे लक्षण है कि प्रकार की है उसका नाम और है, है और वह एक है निप है और विभू इचीवाची इं प्रतीची उदीची इत्यादि वह इतनी असाधारण यह प्राची मन पूर्व है, यह अवाची मन दक्षिण है यह प्रतीचि मन पश्चिम है और इय उदीची मन उत्तर है इस प्रकार का परमान भी कारण है माने। का हैं व्यवहार को कारण सब कारण कारण तो प्रमाणवा कारण है, है। निवारण का निर्भर तो हेतु करने के लिए आकाश अकादार हेतु कहना अकादार निमित्त का रूपा का अन्द लेना जाएगा इत्याण को रक्त है छोड़ करें आत्मन किम कति स आत्मा का क्या लक्षण है और वह कितने हैं कितने प्रकार के हैं हे ज्ञाकर मात्मा स द्विविधा परमात्मा सरमात्मा चेक संलग्न परमात्मे जीवस प्रतिशत भिन्न विभुच मात्मा कति ज्ञा आत्मा ज्ञान का जो अश्रय जानते समवाद संबंध आच्छन आश्रय होगा आश्र ज्ञानन गुणता तो, ज्ञानन नि गुणता तो, ज्ञान का निरूत आश्रय बनेगा तभी येदार्थ गुण का निरूपित समय सम्बन्ध जो, जो आश्रय होता है उसे का नाम समय समझा सिंह पढ़ा गया है इसलिए आपको छोड़ना ही पड़ता है ऐसा नहीं है वेदांति के समान वेदांति है ज्ञान सत्यम ज्ञान संभ्रम ज्ञान हमें अर्थात तुम व्याखंड नहीं पढ़ाए पढ़ाओ तो भूलिया होगा एक अर्थाधि सूत्र आता है नहीं। तो नहीं में। में, अभी सूत्र नहीं होता ना गुण गुणवत्त वैसे ज्ञानवत् जगह पर मधुप के जगह अस्पताल ज्ञान बस नकार हो गया प्रत्येक मिल गया ज्ञान फिर देखने में प्रकृति आप रात्या हो गया, गया। ज्ञानाधिकरण है ज्ञानाधिगर नहीं देना सत्याधिगणम ज्ञानाधिगर अनंत सत्य कांग्रेस प्रत्यक्षित स्वर होना चाहिए अतएव नहीं किया। एन अपने आप है मानेंगे और ज्ञान मानेंगे तो मानो तो है तो तो तो दो प्रकार का है एक का नाम जीवात्मा दूसरे का नाम परमा अगला बताया जीवात्मा को पहले बता परमात्मा कोई आगे क्या कर रहे हैं पहले परमात्मा को बताए फिर उल्टा थे ईश्वर हाँ। तो है है परमात्मा तो परमात्मा है वह एक ही है नहीं परमात्मा और परमात्मा कैसा है वह सर्वज्ञ और सब पर आसन करने के स्वभाव वाला ईश्वर आपू थे भरक्ष ईश्वर सब पर शासन करने वाला है सबको जानने वाला है ऐसा भाई वाह परमात्मा एक ही है कि तो, जीव है वो आनंद जीव है मन भी आनंद है जीवत तो प्रतिशत भिन्नो विभोक्षित तो तो भिन्न है व्यापक भी है अनेक चीज और सारी जीव तो और एक दूसरे से टकराते भी नहीं हम एक दूसरे से टकरे हुए या तो करिए सभी चार के बदल क्यों कर्ण मन आप आपका तो मन आपकी आत्मा आपका तो सहयोग करेगा दूसरा व्यापक आत्मया होने पर उसका सहयोग नहीं करेगा अब क्या आपकी आत्मा वहाँ दूसरी की भी तो आत्मा है ना लेकिन आपको दूसरी आप की आत्मा को देखना देखा जाती इसलिए आपके मन से तो आपकी आत्मा क्या होना दूसरे की आत्मा है वहां रहते हुए भी होगा जा अच्छा एक से पढ़ने से सबका पढ़ना संभव है निकल ने ज्ञानी उसमें मुक्त हो जाता परमाणु रूप मानना और प्रति शरीर भिन्न भिन्न है विभू है नित्य प्रतिकार करते हैं भूतला क्या ज्ञान यह इसे अपने अधिकर्ण आत्मा इसमें भूतला इसका ज्ञानाधिणा पड़ा कालाधि समय सकल कार्य के प्रति साधारण रूप कालगरण बन जाता है सकता आश्रय जगत कई आश्रय काल है ज्ञान का भी आश्रय क्या? लेकिन कार्य संबंध न आश्रय है समय सम्बन्धन आश्रय नहीं है समय संबंध आवश्यक ज्ञानाधिणा पहलोगे कारण अति व्यक्ति नहीं होता है कौन हाँ होना चाहिए तो जरूरी नहीं है क्या कार्य उत्पन्न हो तो समाधान होना चाहिए जब कार्य उत्पन्न नहीं होता समाधान एक बार और फिर भी व्यापक पदार्थ पदार्पण कर का सहयोग जो मानते हैं तो सहयोग में काम कौन हो जाएगा कहा तो तो पहला होगा काल बिक का हुआ काल आकार का संयोग हुआ तो नि जो काल आदि भी पहला मान लेते हैं तो। जो ये मानते व्यापक पदार्थों तो का आदि परस विभाग होता है ऐसे जो मानते हैं पूरी सृष्टि में न होगा काल संयोग जो पहला हुआ जिसमें जो पहला होता है समय उसका पहला बताऊंगा इसमें तो सहयोग के प्रति समय काल हो जाए कुछ लोग कहेंगे समय काल को लक्षण नहीं जाए यदि कोई तो कार्य ही नहीं पैदा हो जिस द्रवि से फिर तो दृह में लक्षण कैसे जाएगा समय का रखना कोई कार्य पाला नहीं है। मन से जो सहयोग आपको कार्य पड़ेगा मन, मन आपसे हुआ तो सर कार्य मन में भी रहेगा इसका मन भी हुआ इसे समय का मन इस घटाना पड़ता है सामान्य कारण मान करके सद उत्पत्ति जिसमें हुई है उसी को सब समय का मानेंगे समय कारण सवाई नित्य ज्ञान वाला ईश्वर इसी प्रकार समय से ही नित्य ज्ञानवान होगा उसका नाम ईश्वर नित्य इच्छावान नित्य प्रयत्नवान ईश्वर होगा जीवित सुखाज समय कारण जीवित सुखाज का समय कारण जीवा केवल ज्ञानाचारण नहीं है। खड़ी का समय कारण है पूरे जो गुण माने गए हैं नव गुण आपका हमें तो उन सभी गुणों का अधिकरण समय कारण आपका जीवात्मा है तो तो तो तीनों का नित नित इच्छा ज्ञान प्रयोग तीनों नित्य रखता है इन तीनों का समय काल ईश्वर इसका समय समुद्र नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न ईश्वर और जीव के पूरा जो इच्छा के सारे के साथ अनिश्चित भी खाली अन्य जो नौ गुण माने के का हैं काम का हो जाएगा जीवात्मा मन का मन का क्या और इतने है और वह कितने हैं कितने प्रकार के हैं सुखा के उपलब्ध साधनियम घर तत् प्रत्याशनीय तत् अन परमाच सुखारी उपलब्धि के साधन भूता इंद्रिय विशेष का नाम सुखारी उपलब्धि मिले साक्षात्कार साक्षात्कार के कारण का नाम जो है मन कारण क्षति इंद्रियम सुखादी साक्षात्कार क्षति इंद्रियत्व मंगल और आत्म आत्मा प्रत्येक जीवात्मा का अपना अपना मन अलग अलग है नियत प्रत्येक जीवात्मा से जुड़ा हो अलग अलग अदय वो अनंत प्रत्यात्मा का है जीवात्मा अनंत शरीर अनंत है भिन्न होने से जीवात्मा भी अनंत है उसे जुड़े प्रत्येक अपना अलग अलग मन के नाते मन भी है तो फिर किसने परमाणु परमाणु और नित्या। नित्या। मुक्ति पर्यंत ही है इससे का मुक्ति काल में छ्रिया छुट्टी को ले दिया है सर्वनाश हो जाता है सात का आत्मसे निवारण आए इंद्रियम विधि इतने तो सुख दुख काम मन का लक्षण क्या ऐसा नहीं होगा आत्म संयोग में आत्मन संयोग कोई भी साक्षात्कार के प्रतिकार है उसका निवारण करके इंद्रियम का संयोग तो क्या है साक्षात्कार क्या है एक गुण विशेष है और इंद्रिय विशेष नहीं है इस नहीं हुआ। तो की ने सब इंद्रियों में रहेगा उन निवार करने के लिए या सा देना प्रकार के द्रव्य के नौ द्रव्यों के लक्षण प्रकार और विभाग प्रकरण सात सात इससे आरंभ होगा गुणों का गुणों के लक्षण और गुणों के विभाग और उनका परीक्षा तो परिवृत्ति में होता है परीक्षा को तो परिवृत्ति में करती है परीक्षा इसे लक्षण परीक्षा के भाग चल रहा है कल लक्षण हुआ विभाग भूल में रूप रूप पर का क्या लक्षण और वह कितने प्रकार क्षण कति काल तो हुआ जो वाला है नाम गुण चक्षर मातृ सती गुणस्वस्थम और नील चित्र विधम विधम जल तेज वृत्ति तक पृथिव्या सप्त अलेसं तेजसी तक है सप्तः वो सफे नीलमण काला रक्त लाल हरित हरा कपिश फल का नाली और मिक्सर वाला रंग होता है कपिश और चित्र मैंने बहु रूप सब रूप देखते सात रूप अरे सात तो रूप कहा जाते है पृथ्वी जलते रूप सामान्य कहा है पृथ्वी जल और वाड़ी में नहीं होता रूप रहे परसु का रूप है आदि अजुन विशेष बता कौं पृथ्वी पृथिव्या द्रव्यो मेरे पृथ्वी नव्य में साो प्रकार के हैं। लिको जल में जले। जल, मे अभास्वशुक्शुक्ल सभी जलकरूता आर्प ऐसी शुक्लता आर्पित चमकी नानी चमक जहां को तो चुभता है अभा का शुक्ल भात शुक्ल वो तो तेज नहीं है भारत अभी अग्नि तेज जग से क्या होता है आज देखने को आम बन कर सूर्य देखो आम बन करना पड़ता आभास का शुक्ल में और भात का शुक्ल पद कर दीजिए जातिभाव अच्छा इंद्रिय निग्राह जो गुण जिस इंद्र से ग्रहण करते हो उस गुण में विद्यमान जाति और उस गुण का अभाव भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होता है इस नियम के आधार पर जाति भी चक्षर ग्राही होने से उसमें भी व्यक्त हो जाएगा निवार्य वाला है चक्षरग्राह्य ग्राह्य के प्रति मत ग्राही होता हुआ तो वाला है तो गणों जाएंगे सारे गुण चौबीस गुण में एक को छोड़ो सब जैसा ग्राही होते हुए गुणा वाले हैं सब तेईस में उसके ते निवारण करने तो माध्राही करा लेंगे तो चक्षुर्ग्राही मातृ चक्षुर्ग्राही गुण हो तो सारी नण हो जाएगा लेकिन कुछ ऐसे भी है जो चक्षुग्राही होता होगा तो लींद्री ग्राही होगी छोट मालूम है ठंडा है संख्या चुके बता देगा कितना है कितना है छुट्टी बता सकते हैं नए एक्सपर्ट है, नोट बुक छुटे बता के देगा पांच रुपए के नौ दो रुपये के नोट छुट्टी बता दें अपने गुरु के साल जान गुरु जी तो हम कैसे हम जान कैसे करते थे जी उन्हें पचास रुपए लाओ कोई सामान ले आओ, आओ्ला करके दे दिया वापस कि बीस रुपया खर्च हुआ गुरु ले लीजिए तीस रुपया दस रुपये करा देते थे है? दस दस बीस ही दिया गुरु जी एक बीस रुपये का नोट है एक दस रुपये का नोट है नहीं के नोट गलती हो गई थी समान पहचान लेते नोट और बसान छो का आचार्य और एक विषय में स्वर्ण पदक हो गए और बात होगा इतनी कणन हम लोग एक व्याकरण पढ़ते थे ना के कुमारी बोलो आगे हमने पहला पढ़ता था फिर उनके एक चेचेरा भाई था तो भी वो भी मेरा वो भी साथ में पड़ते थे वो तो पढ़ वो पढ़ो तुम रटो जोर रहा है जोर पड़कर वो एक ही विशेष आचार्य करके थक गया फिर भतीजे को लाया फिर पकड़ा अन्य सारे विषय लगते पढ़ो गोते जाएंगे दूसरा लिखते जाएगा इतनी जल्दी, ऐसे तो और थे न्याय पढ़ाना चाहते न्याय आचारण बहुत उद्घट हो गया लेकिन ऐसा आलक्षण पूरी अच्छा राजा पूरा भागवत कंघट आदमी को बजाते हुए भागवत जाते थे क्या की शक्ति हमने एक बार पूछा दोनों करते हो जाते थे वो भी आते थे मेरे विद्यालय से लखाएंगे आते थे, थे हम लोग गुरु जी आम देखे लोग सेवा कर दी जाए सब ट्राई करिए भती होता था वो तो बेहद आवाज कर दी हम लोग जाते सेवा हम लोग दोनों सेवा कर बैठते थे दोनों को बैठा तो के तो हम तो लोग तो बैठते तो थे कई बात पूछते थे हमने गुरु जी बताइए आपके अंदर शक्ति बड़ी चाहिए तो जो अपने नए गुरु जी थे तो कहा बेटा तो समझता है बेकार जितनी शक्ति छीन होती है ना उसकी कोई गणना नहीं कर सकता आपकी जीवन शक्ति का आदि शक्ति आंकोन से होता है आप बंद हो गया भगवान ने हमारे लिए सकती आंकड़ा विकास के कान बनाओ अब तो तीन लोग एक बात सुन गया तब त्याग तो तो हो जाता है हमारी सिद्धि बढ़ गई भगवान की कृपा ऐसा भी अंधुमी नहीं होता है तो हम भगवान कृपा किए कोई शक्ति को स्वर्ण सिद्धि में परिणत कर दिया सुतरे तो पड़े लेकिन इंद्रा ज्ञान के वजह से उसी चिंतन 24 घंटा शास्त्रों के चिंतन दूसरा है ही नहीं महेश कोई किसने वो तो हो अस्पताल भर्ती करना पड़ा फिर गांव ले वहां तो को के लिए तो लिए। थे, वहां उनको हजार किया गया बहुत मुश्किल से ठीक पढ़ाने के लोग हैं, घर वालों को भी प्रतिबंध करा रहे होना प्रतिभा ही नहीं है क्या करोगे कुर्सी के लिए प्रतिभा मुक्ति के लिए साबित तो साधन है हम इसलिए प्रशंसा करते हैं कि वो साधन की धन्य है वो ऐसे प्रतिभा छह बजे का आचार्य कर रहा था सब इंडिया ठीक है क्या आदमी है वो उनके उत्साह रहना उनको देख विचार फिर पढ़ पाए क्यों ऐसे हमें समझ के प्रेरणा मेरे अंदर भी थोड़ा तो पढ़ लिया अरे हम क्या है दो पाठ रहे के छोड़े कार्य अपने आप चार पाठ पढ़ो प्यार करो नींद ले पाओ सुर थे आँख नो नए ऐसे आखिर अंदर वैसे पूरी कोशिश पूरी मेहनत की प्रेरणा एक ही बार आया से बाद में उनके बाद पढ़ाने गए तो वहाँ आए वो देखा महिंदा ने देखा भी उनको तो वहाँ इधर आए थे इसमें दे रहा ऐसे लोग मिलना भी पड़ा भाग्य की बात से सहयोग होना और टाइम देना उनका हल्के घर से पढ़ाते हैं सीधा वाला को पूरे हमारे बंदे पास थी पहले पंद्रह मिनट टाइम दे सीधा उन्होंने केवल बहुत आते जाते हैं किसी को निष्ठाई नहीं पढ़ाई बकवा के लिए पढ़ते हैं हर तरह के लोग इन्होंने बहुत विकास होता है इन्होंने शास्त्र का ना एक परीक्षार्थी वैसे हमारे साथ दूसरे लोग उतनी भाग पढ़ते हैं जितने को परीक्षा का काम होता है शास्त्र का नाक नहीं होती नहीं स्वतंत्र पड़ता है परीक्षा नहीं देता है सब बढ़ाया पूरी तैयारी करके लाता है फिर पढ़ाए दो दो-दो घंटा पढ़ाए परीक्षा सवेरे तो चार बजे आना पड़ेगा तीन बजे उठ के नहा होते हम सात बजे आओ पढ़ने के लिए वहां ठंडी है आठ बजे तक हम कम्बल उठ गया कहीं तो उठ गया आठ बजे भी है। <laughs> ने <दो> <laughs> <तर ना> <laughs> है। क्या है है ऐसे लोग हैं यह हम उन लोग सीखा विद्यार्थी में समर्पित पूर्ण रूप है अपने आप में गुरु तो का व्रवण के, के, तो तो के लिए चीज है बात आई जिससे जब लेना जरूरी है संख्या आज ही मीडिया के लिए आप जाएगा जब तो चक्षुमात्री है चक्षुग्राहिया दूरी होते हुए भी है उन्मेदिव निवारण करेंद संख्या निवारणायात्रपदा